सुखदावा चुनम प्रभु करण न सुरनावा कथुक गुमगि विराट ज्ञान गुनगीती राम से बनी हृदय बारुण जस पंचवती सो गई बारा गिर चल गई गुजमारा माता पिता पोत्र उदारी पुरुष मनोहर सत्यनारी हो विकल सतमन मूपी गायी बोली रचन बहुत मुस्कारी सम पुरुष नमो सम नारीर छा विसारी नमयन रूप पुरुष जगमानी एक मुखो बिलोक दिन नानी ग लग रे कुमारी मनुमाना कछु तुमारी तल्ही प्रभु बा कुमार मोर लघु दादा गई लक्ष्मण ऋतु भगनी गानी सब विलोक बोले मृदुबानी सुंदर सुनने नरदा तोड़ सुभा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा को जो लोग सब कर वत सुख च मान दिकारी जशनी घन शुभ गति विचारी लोधी जश चार गुणानी नग के विद्यूद प्राणी सुनती राम निकट सोआवी लक्ष्मण कहा तो बर तो जो तम तो लाभ तो तो तो तो परिहर तब सुनाली राम बही गई रूप भयंकर प्रजटत भई सी कहीं सभ दे सहायन जोशन संगन बुझाई दवसो घव सोनाथ कानी ना के तर रावण तू मनऊ चुनौती दिन करें कि कल कर देखो तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को माया ज्ञान वैराग्य इन सबका वर्ण किया और भक्ति समझाई की धरती क्या का है उन भक्ति के साधन भी बताए जो है वो एक क्रमिक आध्यात्मिक विकास का रूप है ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति धर्माधर में कुछ भी करता रहे जीवन जीता रहे और अच्छी भी हो जाए ऐसे नहीं है भगवान ने बताया कि पहले तो वो साधन करो जिससे कि धर्म धर्म का ज्ञान है कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान है ये पहले जानने की कोशिश करो और अपने कर्तव्य को समझो कर्तव्य को भी इस प्रकार से समझो कि साफ हो जाए कैसे है इस कर्तव्य कर है उसको कर्तव्य का निर्धारण व्यक्ति के नीन गुणों की प्रधानता के आधार पर होता है कर्तव्य का निर्धारण ये नहीं कौन व्यक्ति कहा आ क्या कर रहा है उसमें उसका कर्तव्य हो गया व्यक्ति का जिस प्रकार का स्वभाव है उसी के आधार पर उसका कर्तव्य तो भी निर्धारित होता है रविष्ठ का धर्म है धर्म के कई निर्वन है धर्म का एक यही बात है कि यदि कोई धर्म मार्ग पर चलता है जहाँ जिस स्थित में है कन्गुणी है तो उसका कमगुण दूर होगा रज गुणि है तो उसका रजोगुण दूर होगा सत्यगुण है तो सत्यगुण को निकाल जा करके आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेगा कोई धर्म का प्रयोग है धर्म का है कि व्यक्ति ग्रह भौतिक से प्राप्त करेगा ये स्कूल प्राप्त होगी सर्व प्राप्त होगी ये भी का धर्म का प्रयोजन है धर्म का प्रयोजन वैश्विक भी है सामाजिक भी है समाज में भी शांति हो विकास हो अशांति में फैले ये भी धर्म का प्रयोजन है धर्म के जितने भी नाना प्रकार के प्रयोजन है उनका सबका शास्त्र में जुड़े जुड़े वर्णन हो उनका सबका संकलन करते अच्छी तरह से याद रखना चाहिए तो समाज में भी बहुत से लोग धर्म के राज्य को नहीं समझते उन्हें शास्त्र के आधार पर धर्म बताना चाहते तो चाहिए देखो धर्म इस प्रकार से नहीं धर्म का तो रूप है और इसकी आवश्यकता है समाज में बिना समाज के धर्म की रक्षा अच्छा समाज की अच्छा नहीं है समाज का विकास संभव नहीं है उन व्यक्ति से पूर्व नहीं रह सकता तो पहले तो देखे देखे धर्म का पालन करे और कोई तो तो उसके बाद बैलाग्य दूर लाए के साथ साथ बैलाग्य दूर में बढ़े और बैलाग्य बढ़ने पर जिज्ञासा करें परमात्मा जी प्राप्त करने के ज्ञान प्राप्त करें भक्ति प्राप्त करें ये क्रम है उस प्रकार से प्रगवा ये सब साधन भगवान ने बताए तो ये साधन भक्ति ने बताए मैंने ये सब अपने साधन में भी भक्ति कर लाते जब करता है तो भी भक्ति यदि कोई धर्म इत्यादि का पालन करता है भगवान को समर्पण भाव से कर्म करता है ये भी भक्ति है लेकिन ये सब साधन भक्ति है अब तक भगवान ने बताया कि एक साधु भक्ति है ये करते करते व्यक्ति के अंदर फिर भावना आ जाती है एकदय के आंतरिक दृष्टि विशेष बन जाती है जैसे कि भक्ति कहते हैं जहाँ की व्यक्ति अपने आत्म आत्मस्वरूप को प्राप्त करके परमात्मा से संबंध जोड़ देता है और परमात्मा पर ही निर्भर रहता है परमात्मा के आनंद में लग्न रहता है वो व्यक्ति कभी संसार में किसी व्यक्ति उन पर आश्रत नहीं किसी परिस्थिति पर आश्रत नहीं किसी से कर्म विश्रय नहीं कि तो के दूसरे अभियान में करते हैं कि भगवान दिश् की आत्मा तो की तो परमात्मा तो तो की प्राप्ति है उसे कुछ करना करना शेष नहीं रहेगा कहते कभी हो गया तथ्य होगा और फिर नक्षता के विकास है और ये भी कहते हैं व्यक्ति कोई अर्थ विकास है ही नहीं की मैंने अब अपनी आवश्यकता के लिए कहीं किसी से व्यक्ति से कोई कामना नहीं करता किसी से कुछ चाहता नहीं इस प्रकार की स्थिति आ जाती है तो ये नहीं जो भक्ति की स्थिति वो अभी मरणी भगवानी अंकूम कैसी हूं कि जब उसकी कामना काम लोग काम आज सब विकास हो जाए चित्त शुद्ध शांत लेकर सबसे सब बजाय तो भक्ति से इसी का नाम भक्ति है तो इसी प्रकार भक्ति की परिभाषा भक्ति के स्वरूप का वर्णन जिले के ब्रह्मांड में खुला है उत्तरकालीन तो में भी कार्य रखने भी कहते हैं ज्ञान की तरवार तो से बैराज की धार्मी करके ज्ञान की तरबार से इत काम को संबंधित कार्यों को मार दो कथन कर दोनों परिवहन का हो जाए जबकि काम को भाग रहे हो गया इसे की रखिए जो तो बात बिल्कुल साफ क्या कहते हैं उसका स्वूर क्या है तो वही बात कहते हैं काम आदि मदन कर समय काट के और एक बचन कर में मन मोहरोग भगवान भी बचे मन जो कुछ चाहते हैं भगवान को चाहते हैं भगवान का निर्मो करे भगवान भी प्रकाश कलाकार है प्रकार लेकिन सत्संगों को देखती देखती ये बात सुन आज हम चाहिए भगवान के ऊपर निर्भर रहने के माने अकर्मणता नहीं, नहीं।, ने पर ने पर नहीं, पर पर नहीं है निखंडा नहीं है भगवान के ऊपर निर्भर रहने के माने परमात्मा की अनंत शक्ति को प्राप्त करके व्यक्ति महान बने शक्तिशाली बने अपने आप को कमजोर न सत्यशाली समय तक के संसार में लोग कार्य करता हुआ अपने आनंद आनंदमय जीवन के लिए कभी कोई कर नहीं दिंगान, कभी किसी का जिनका नहीं पारा जिनता नहीं सबसे ज्यादा सत्यशाली परमात्मा वही एकमात्र गर्मस्तु है उसके साथ है तो उसके माने उसकी सारी शक्ति उसके साथ में बस इस प्रकार से मैंने परमात्मा जी पर निर्भर रहने के माने परमात्मा की समस्त शक्ति का अधिकारी बचाना शादी बन जाना यह परमात्मा जी का और परमात्मा को छोड़ करके देखते ये दिनों दिन बातों को संसार और दुखियों को जनसंपत्ति को उनके परिवार आदि मित्र आदि का सहारा है क्योंकि उसमें जो आश्रय पत्र नहीं है इस प्रकार की दुर्बलता छोड़ करके देते सशक्त रहती का जाकर तो ऐसे कहते हैं कि जब व्यक्ति ऐसे हो और निरंतर हनुमान का स्मरण करे उसी में रहे तो फिर परमात्मा की शक्ति उसके हर में आ जाती है परमात्मा का आनंद भी आ जाता है ये सब भगवान ने बता दिया और ये जीवन की पूर्ण पूर्णावस्था है ये जो सारी सृष्टि देखते हैं तमाम प्राणी भी दिखाई देते हैं, हैं। उनमें वैसे पीढ़ी दिखाई देता है क्योंकि का गौरतम श्रेष्ठ है उनसे भी प्रति श्रेष्ठ है पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है और देवी व्यक्ति दिखाई देता है जो मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है लेकिन मनुष्यों में भी बड़े दुर्बल मनुष्य भी है उनमें श्रेष्ठ का दिखाई देती बिल्कुल पूरा कर्तव्य से बिल्कुल है कुछ तत्व ऐसे नहीं है सभी मनुष्य है और मनुष्यों में ऐसे भी हैं जिसका जो विकास होता जाता है तो शक्तिशाली हो जाते हैं शक्तिशाली ना तो शरीर की शक्ति नहीं अपने अंदर से मनोबल है आत्मबल है परमात्म बल है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं तो मनुष्यों में ही अति मानव भी है पूर्ण मानव भी है जो परमात्म भाव को प्राप्त करके अन्य मनुष्यों की अपेक्षा बहुत महान बन जाते हैं सर्वश्रेष्ठ होने जाते हैं वो इतनी श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हैं इतनी ही शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि वो युद्ध बदल लेते हैं देश का देश राष्ट्र का राष्ट्र विश्व को विश्व को दूसरी किसान में छोड़ देते हैं ऐसी शक्ति आ जाती है ये शक्ति जो है आध्यात्मिक शक्ति जो है और कोई अचानक आने वाली शक्ति नहीं है त्मिक शक्ति द्वारा जिन्होंने काम किए हैं वो ऐसी महानता प्राप्त की है उसी महानता की बात कहते हैं व्यक्ति बल पर भक्ति के बल पर आध्यात्मिक साधना के बल पर व्यक्ति ऐसा महान है अतिश्रता हुआ अब ये बताते हैं की लक्ष्मण जी ने मैदान के मुख से जब ये सब अंकृतिदाग योग की बाग सब स्वी स्नान जब लक्ष्मण लक्ष्मण जी को बात लगा बहुत अच्छा लगा सुनकर प्रसन्नता दी उनको बहुत ही सुंदर बात भगवान ने सज्जा दी जब लक्ष्मण बहुत चरण मिश्रण आवा और लक्ष्मण जी के मन में कृतज्ञता का भाव आया उससे उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया कहा कि भगवान जी को सुंदर लाख उनको बता दी लक्ष्मण भगवान के मन में जैसा विचार भक्ति का संचार हो तो वो साधन मिल जाए और मानो भक्ति का दीज अंकुर में लक्ष्मण जी जब वैसे भगवान के भक्ति थे उनको छोड़ते साथ रहते थे उनके उनके साथ रहते थे भगवान ने जो भक्ति आंतरिक भक्ति बताई जहन तम खुष उन तम बताई वो लक्ष्मण को बड़ा पसंद आई और उन्होंने अपने अंतर भगवान के प्रति समर्पण भाव और उसी प्रकार से अनन्न्यता वो सब अपने हृदय में जाने का वो कोशिश करने के लिए तो ये विद्युए लक्ष्मी जी में जीवती आप कहते हैं सुंदगी लक्ष्मण जी और जी भी चीजें कभी कभी प्रे भगवान को सत्संग साधन सब बताते रहे और लक्ष्मण जी सुनते रहे ये बड़ी प्रसन्नता के बात में आनंदी उदाहन करती रही का इलाज उद्यान गुण मिलती भगवान तो कभी दिवार की चर्चा करते रहे कभी ज्ञान की चर्चा करते रहे कभी गुणों की चर्चा करते रहे गुण वो भी उनकी चर्चा होनी चाहिए कि गुण कौन कौन से हैं जब कौन कौन से हैं जगहों कैसे छोड़ने चाहिए गुण कैसे ज्ञान करने चाहिए को छोड़ना और गुणों को ध्यान करना ये अध्यात्म साधना का एक तो कहीं और अंतिम अंग है बिना इन गुण को तो धारण किए हुए आदमी बिताते कैसे होगा और यदि किसी व्यक्ति में बिताता विकास हुआ तो इसके माने में कहने का फोन आएगा सारे जो गुण दूर हो गए और वो गोण निधान लग जाए इसलिए गो की चर्चा होनी चाहिए बार बार गोल क्या है ये गोल के माने यहाँ का सत्र यहाँ गोण के माने भलाइया बर्ची भी इनकी बात कैसे जो सब जुर्गो चिंतन देती है और उसके अंदर गुण उनकी चर्चा की थी कि जिनको गुण माना जाए जैसे गुण होते हैं उन गुणों के प्रति जैसे शक्तिशाली बनता है महान बनता है गुणों में शक्ति है कि दुर्गुणों में शक्ति है अब देखो कोई विचार करो डिस्कशन हो कोई कहेगा कि दुर्गुण बनो शक्ति है जैसे हिंसा है क्रीरता इनमें ज्यादा शक्ति है बिक्री शांत है उदार है दयामान है है उसकी करुणामानी बताए बताओ दोनों में से किसमें ज्यादा शक्ति है तो संसारिक व्यक्ति को पहले ये लगेगा कि ये जो क्रूर वृत्तियाँ है जन में शक्ति दिखाई क्रूरता में दिखाई लेकिन विचार करते करते पता चले कि क्रूरता में करते नहीं हैं वो तो व्यक्ति की गुर्वलता करते हैं जो व्यक्ति ग्रवन है वे क्रूर होते हैं अज्ञानी है वे निर्वोणी होते हैं अज्ञान के साथ धर्मों और गर्वों के साथ क्रूरता की व्यक्तियां जो उसके साथ करती है अगर व्यक्ति ज्ञानवान है तो उसके साथ गुण और गुण जो है वो हो गए शांति है, है सौहार्द्य है प्रेम है दया है सांस्कृतिक है सही चिंता है अपने आप में सही चिंता है मेरा इंकार है अहंकार होगा तो सह चींता नहीं होगी सहन चीनता होगी तो अहंकार टूट जाएगा आप देखते हैं किस प्रकार के ये कौन कौन से गुण हैं इन तो गुणों के लिए अपनी महिमा है बार बार वही भी कहते हैं कि भगवान के गुणों को सुनो भगवान की कथा को सुनो तो भगवान के गुण बार बार आएंगे तो समस्त गुण विधान भगवान तो समस्त गुण विधान माँ का एक नए गुण एक नए गुण भगवान के चर्चा में है और उसे पता चलता गुण क्या है दुर्गुण क्या है ये सब सत्ता होती रहती है इसलिए और जब गुणों की प्रशंसा करेंगे तो वो और जब की करें तो जो ये तो देखो, देखो भाई जैसे अपने घर में कोई अतिथि आता है और अतिथि याद और वो देखे आकर करके कि भाई खुद का व्यक्त किया गया कैट लाइड खिलाया गया बैठने के लिए शासन दिया गया और तो उसके प्रेम के साथ बात किया गया तो अभी क्या समझेगा की भाई हमारा यहाँ आदर होता है फिर कहेगा कि हम फिर आएंगे और फिर दोबारा आ जाएगा दोबारा आ जाएगा दोबारा आ जाएगा और ये अभी आ और उसका कोई रिस्को विषय नहीं दरवाजे पर कहे कि कौन कहीं हम बनाना भी कराना और क्या करेगा अब उन्द करके चला गया दोबारा पूछेगा साहब यहाँ तो कुछ पूछ नहीं है आए नहीं तो इसी प्रकार से ये दुर्गो भी है और वो भी है अब हम किसका आदर करते हैं वही हमारे हृदय में आके बात करें। नींद है अगर हम दुर्गो का आदर करेंगे उनके लिए द्वार खोल देंगे उनके हृदय में बता देंगे हाँ कहे बहुत अच्छे है बहुत अच्छे मतलब क्रोल आया सटे आ बहुत अच्छा है आओ हमारे अंदर में बैठे और हमारा और तो तुम बड़ा काम करोगे ऐसा तुम सबको हला काम कर दोगे सब लोग कर जाएंगे, आओ तो हमारे अंदर में बात तो करो आ करके बैठेगा और फिर रोज देगा, लगेगा तो एक डिमीटी जगह ये तो यहाँ पर बड़ा कुछ सबका है ये देखते हैं कि ये सब अतिथि की तरह से आते हैं जिसका आप स्वागत करेंगे वो आएगा हम पास करेगा जिसका स्वागत नहीं करोग वो कार्य को नाम नहीं दे रहा इसलिए गुणों की भी चर्चा होनी चाहिए बैठो बार बार देखो आपस में बात करो कि कौन गुण है उनकी क्या विशेषता है क्या शक्तियां हैं क्या उनसे लाभ है क्या गुणुणों से क्या हानियां हैं यही बात करो तो भगवान ने यही सब बात की लगते हैं उनको सभी समझाए इस प्रकार पर गुणों की बात करो कहीं जब जहां आया है वहां पर तुलसी राज ने किया तबिय में वैल्यू जो है एकदम से अक्सर हो जाती है जो जितने भी गुण हैं वो दुर्गुण माने जाने लगते हैं और जितने भी दुर्गुण हैं वो गुण माने वाले लगते हैं किसी से पूछो समाज में कि समाज में तो सब लोग यही कहते हैं कि जब तक कोई भ्रष्टाचारी चोर बचोर रहेगा तब तक जिंदगी में सुखी नहीं जा सकता किसी से पूछ करेगा हर कोई कहेगा अरे ईमानदार आदमी भूखों मरेगा की धारणा कैसे कर गई अब कलियुग में ये गली ऐसे ही अक्सेट हो जाती है ये भी धारणा समाज कलियुग का प्रभाव कभी प्रणा क्या व्यक्ति व्यक्ति के दिमाग या बूटी कमी बी हो जाए अब किसी नाशि में युगों का, का भी जो वर्णन किया तो कहा जहाँ सत्रगुण की अधिकता हो सब छठी हो गए और जब समय की अधिकता हो जाए सब छठी हो अब जो समाज में शब्द अधिकांश रखते समय होंगे तो उनके मूल्य क्या होंगे तो कई प्रकारों के अभिग्री होंगे समाज आजकल के समय में कलियुग में विशेष रूप से अगर समाज की मान्यताओं को लेकर भी कहें लोग तो ऐसा कहते हैं लोग तो ऐसा कहते हैं अब तो इस इसी लतंत्र को लगाए चले कि लोग तो ऐसा कहते हैं तो उसका तो विनाश होता है उसका कई रास्ता उसके जीवन में कभी नहीं मिलेगा इस बात वो अपने विनाश करिए अपना और कुछ लोगों को कहने भी कहना कहना तो कलियोग तो ने सुना ही नहीं कहना जैसे ये देखेंगे शास्त्र क्या कहते समझ क्या कहते बहुमत की तरफ जाए हजारों लाखों लोग तो गलत बात बताए कोई एक डर लाख व्यक्ति सांसा वही एक सही बात बताएगा तो जो जो कम बताने वाले अभी कोई व्यक्ति अरे ये लाख सांसद मैंने कह भी दिया कि देखो ये भी है और उसकी उस पर हो तो उसके पहले से क्या होता ने कहा लाखों लोग ऐसा तो कहते हैं हमारे महिला के लोग के चक्कर में बस बिना दिना इसलिए कहते हैं कि के संबंध में विचार करो नीति के संबंध में विचार करो हर भगवान ने कहा कि नीति के विचार किया है नीति बिना नहीं क्या है ये हमारा तो जो व्यवहारिक जीवन किस प्रकार से हो उसके सिद्धांत नियम क्या है नीति है हमारे जैसे अपनी राजनीति है समाज नीति है इस प्रकार के नीति हर क्षेत्र क्षेत्र हैं, समाज के जो क्षेत्र है पारिवारिक नीति है सामाजिक नीति भी है राजनीति भी है इस प्रकार के अपने व्यापार और असलियों जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में भी जीवन हमारा है वहाँ वहाँ के एक सुनिश्चित उन तो नियमों को जानना और तो उन नियमों को अधिकार जीवन जीना नीति तो है नीति की भी चर्चा था जान दर्शकों व्यक्ति को नीति भी जानना चाहिए धर्म भी जानना चाहिए और व्यक्ति को फिर परमार्थ भी जानना चाहिए निधि और धर्म दोनों सब साथ सा आते हैं नीति और धर्म निधि धर्म उपदेशी का भी यदि नीति सुगप्रिय तो नित्य और धर्म संघ साथ साथ आते हैं नित्य भी धर्म धर्मकाली एक प्रारंभिक रूप है यदि किसी व्यक्ति को जीवन का ज्ञान न हो अपना जन्म का करने का सिद्धांत ज्ञात न हो ऐसे व्यक्ति को अगर वे ऑफ लाइफ समझाई जाए तो उसे नीति बतानी चाहिए नृत्य जीवन के वे नियम है जो व्यक्ति अपने आप को समय मानता है और जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच ही अपना अस्तित्व मानता है वो व्यक्ति अपने जीवन को सर्वोत्तम कैसे बना सकता है उसके लिए जिन भी उनकी आवश्यकता है उसका नाम है मीति और जब व्यक्ति ये समझे की हम तो जी रहे पहले भी हम थे और ये शरीर छोड़ के आगे भी जाएंगे तो इस प्रकार के व्यापक क्षेत्र को ध्यान में रखकर के जब के लिए धारण तो होता है उसी के प्रकार में जीवन जीना चाहिए जीवन जीने का तरीका है तब तो इसे धारण करते कर्म ये भी विचार करता है छोड़ने के बाद में कब कर्म जाएंगे कि मर जाएंगे नीत इसका विचार नहीं करता है नीत तो ये देखता है कि हम क्या करेंगे तो उसका थोड़ी देर के बाद में चार दिन के बाद में दस दिन के बाद में क्या फल देखने आए फल देख करके नीति के नियम चलते दीर्घकालीन फल को देख करके धर्म के नियम निर्धारित होते हैं, सबसे जन्म से तो छापा तो करके परम सब को प्राप्त करने के लिए फिर परमार्थ इस प्रकार के जीवन में तो सभी जानने चाहिए नीति नहीं जानना चाहिए धर्म नहीं जानना चाहिए परमात्म नहीं जानना चाहिए और सभी के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए तो भगवान ने, ने, ने सब बातें हैं लक्ष्मण जी को सब दिन वहां बैठक रहे कारण में कई देश बीच में सब लगाते रहे अब एक बात देखते हैं यहाँ पर इतनी चर्चा करी सीता जी का नाम कही ना सीता जी भगवान नाम से कुछ रहे हैं और न भगवान राम सीता जी को कुछ बता रहे हैं रह न मुझे कुछ चर्चा हो रही ये स्थिति कुछ उसी प्रकार में हो गयी जैसे की बाल में यादवी सर्वी संग सती चरण भवानी संग वो कथा जहाँ की तो शंकर जी पार्वती जी के साथ अगस्त के आश्रम तक गए और अगस्त के आश्रम में थे वहाँ पे अगर कृष्ण ने भगवान की कथा सुनाई और भगवान शंकर जी ने सुनी या कवल उन्होंने अगर कृष्ण ने भगवान शंकर जी से पूछा की भक्ति के चौथे भगवान बताइए तो शंकर जी ने भक्ति का भी किया लेकिन सती जी क्या करती है वो तो सती जी है उन्होंने कहा आश्रम बहुत अच्छा है इसमें बहुत अच्छे मृद इत्यादि बहुत अच्छे है लाठी बहुत अच्छे ऊपर दुष्पय लगा रखते हैं तरह तरह के फूल लगे हैं तरह तरह के फूल देखती रही वहाँ चिड़िया थी वो सब देखती रहूँ मृग देखती रहू वहाँ की घूमती हुई नदी इत्यादि से देखती हुई विचरण करती हुई आनंद लेती रहू हूँ hmm. और यहाँ जो शंकर जी का और अगर श्री का सत्संग हो रहा था और अगर शंकर जी तो संपर्ण का था का कार्य